गीता तत्व चिंतन ध्यान योग की प्रणाली 280 साधक के साथ विशेषण यहाँ पर साधक के लिए सात विशेषण लगाए गए पहला उसका मन प्रशांत हो दूसरा वह निडर हो तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो चौथा उसका मन नियंत्रण में हो पांचवा उसका चित्त मुझ परमात्मा में निविष्ट हो छठवा वह मेरे परायण हो अर्थात मुझसे श्रेष्ठ या भिन्न और कुछ न जाने तथा सातवा वह युक्त हो अर्थात सावधान हो राग द्वेष काम क्रोध आदि की वृत्तियों से मन में अशांति पैदा होती है मन में होने वाले सांसारिक संकल्प विकल्प अंतकरण को मचते रहते हैं इन वृत्तियों को दूर करने के लिए विवेक और वैराग्य का सहारा लेना चाहिए विवेक और वैराग्य भी चित्त की ही वृत्तियाँ हैं पर वे काम क्रोधादि की वृत्तियों के लिए एंटीड्रोट का काम करती हैं सत असत नित्य अनित्य का निर्णय करने वाली बुद्धि वृत्ति को विवेक कहती हैं और निर्णय के पश्चात असत और अनित्य से परांगमुख करने वाली वृत्ति वैराग्य कहलाती है साधक विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने वाले शास्त्रीय साधनों को अपनाता हुआ अपने अंतकरण को अच्छी तरह से शांत करने की चेष्टा करता है ऐसा चेष्टाशील साधक ही प्रशांत आत्मा है साधक में भय की वृद्धि नहीं होनी चाहिए जो सांप बिच्छू कोड़े मकोड़ों से डरेगा जो भूत प्रेत या बाघ भालू से भय खाएगा वह योगी नहीं बन सकता भय की वृत्ति साधना में अत्यंत बाधक होती है एक महात्मा कहा करते थे कि निद्रा और भय ये दो वृत्तियां ऐसी है जो साधक को सुप्त और विक्षिप्त करती रहती है साधक को इन वृत्तियों का प्रयत्न पूर्वक नाश करना चाहिए 281 ब्रह्मचर्य का अर्थ अष्ट मैथुन त्याग ध्यान योग की साधना में ब्रह्मचारी व्रत का पालन एक अनिवार्य शर्त है इसमें मुख्य है वीरक्षण गृहस्थ भी जब यह साधना करेगा तो वीर्यरक्षण के बिना उसे ध्यान योग में सिद्धि नहीं मिलेगी वीर्य का सूक्ष्म अंश ओजस में परिवर्तित होता है जिसमें इस ओज की मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतना ही तेजस्वी होता है उसकी धृति उतनी ही पुष्ट होती है और वह मन को वश में करने में उतना ही समर्थ होता है शास्त्रों में आठ प्रकार के मैथुन गिनाए गए हैं उन सब का त्याग करना ही सही ब्रह्मचर्य है अष्ट मैथुन ये हैं स्मरण कीर्तनम के प्रेक्षण गुह्य संकल्पो, संकल्पोध्यवसाय क्रिया रेवच, निवृत्तिरवन मैथुन अष्टकम्, प्रवदन्ति मनीषिण विपरीत ब्रह्मचर्य एतदेव तकर्तिम स्त्रियों का स्मरण करना मुंह से उनकी बातें करना उनके साथ क्रीड़ा करना उन्हें काम भाव से देखना एकांत में गुप्त बात करना स्त्री प्रसंग का मन में संकल्प उठाना उस संकल्प की सिद्धि के लिए अध्यवसाय यानी प्रयत्न करना और अंत में क्रिया निवृत्ति, यानी स्त्री संपर्क ये आठ प्रकार के मैथुन कहे जाते हैं इनके विपरीत बरतने को अर्थात इन सब के परित्याग को ब्रह्मचर्य कहा गया है इसी के आधार पर स्त्रियों का भी ब्रह्मचर्य व्रत समझना चाहिए साधक अपना मन नियंत्रण में रखे उसे विषयों में जाने से रोके मन स्वभाव से ही विषयों की ओर भागता है उसे यह क्षमता अर्जित करनी चाहिए कि वह अपने मन को इच्छानुसार रोक सके यह क्षमता प्राप्त करने के लिए उसे मत चित्त होना पड़ेगा अर्थात अपना चित्र परवेश्वर में लगाना पड़ेगा इसके लिए आवश्यक है कि वह ईश्वर के गुणों का चिंतन करे जिस व्यक्ति को न देखा हो पर जिसके गुणों का श्रवण किया हो तो उन गुणों का चिंतन ही उस व्यक्ति के प्रति हमारे चित्त को आकर्षित करता है परम हितैसी परम प्रेमास्पद उस ईश्वर के प्रति चित्त का खींचना ही मत चित्त शब्द से व्यक्त हुआ है साधक को मत पर होना चाहिए अर्थात वह भगवत पारायण बने भगवान को ही परात्पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ माने और उन्हें छोड़ और किसी को न जाने ईश्वर के प्रति ऐसा भाव साधक की चित्त चित्तवृत्तियों के इधर उधर भागने पर रोक लगाता है और ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानने की दिशा में उन्हें नियोजित करता है भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं इसलिए मच्चि मत्पर मत कहते हैं यहाँ मत शब्द ईश्वरवाचक ही है भगवान भाष्यकार यहाँ पर भाष्य करते हुए लिखते हैं भवती कचिद रागी स्त्री चित्तों न परत्वेन स्त्रीमे पर गृणाती कित राज महादेव व अयम तो मच्चि मत, मच्चितौम मत मत्पर च कोई स्त्री प्रेमी स्त्री में चित्त वाला हो सकता है परंतु वह स्त्री को सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता वह राजा को या महादेव को स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है किंतु यह साधक तो भी मुझ में रखता है और मुझे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ भी समझता है अंत में साधक को युक्त सावधान होना चाहिए मन और इंद्रिया मनुष्य को सतत छलने की चेष्टा करते रहते हैं जागरूक साधक इस छल को पकड़ने में समर्थ होता है जैसे कारखानों में लिखा रहता है सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी तो यह सत्य अध्यात्म साधना पर भी लागू होता है साधक को सतत सावधान रहना चाहिए